अगर जैन मुनि को रात में चलना मना है तो सारे जैन श्रावक आंख लगाए बैठे कि वो उसको रात में चलते हुए देखें। अगर जैन मुनि को ठंडा पानी पीना मना है और अगर वो ठंडा पानी पीता हुआ पकड़ लिया जाए तो श्रावक जैसे न्यायाधीश है पीछे चलने वाला जैसे न्यायाधीश है आंख लगाए गया था फौरन शोर मचा देगा कि ये मुनि भ्रष्ट हो गए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 गुरु ही बोल रहा है उसिन ने तो सिर्फ तीन बार जी कहा फिर गुरु ने खुद ही कहा कि मुझे तुझसे तो क्षमा मांगनी चाहिए उसके संदेहों को देख के कहा फिर उसकी श्रद्धा को देख के कहा लेकिन वस्तुतः तो तुझे ही मुझसे क्षमा मांगनी चाहिए दो वक्तव्य बड़े कीमती है एक वक्तव्यसिन के संदेहों के लिए कि तेरे भीतर संदेह है मुझे पता वे तो है वे संदेह तुझसे कह रहे हैं इस आदमी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 चिंपाजी फौरन उसे पूरा कर देगा। उसको भी बेचैनी होती कि अधूरा है तुम्हारे मन में भी बेचैनी बनी रहती है कि हर चीज पूरी होनी चाहिए जब तक तुम पूरी नहीं कर लेते तब तक एक बेचैनी रहती है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें तुम पूरी कर सकते हो और कुछ चीजें हैं जिन्हें तुम पूरी नहीं कर सकते जिनके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी यही फर्क विज्ञान और धर्म का है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 उनका अब तुम खुश हो जाओ यह ट्रेन बन गई और आज इसका उद्घाटन होने को है। अब तुम सुबह जाओगे और सांझ घर वापस आ जाओगे यह सुनकर आदिवासी कुछ चिंतित मालूम पड़े उसने पूछा कि इसमें खुश होने की बात है तो उदास क्यों हो गए उन्होंने कहा बाकी दो दिन का हम क्या करेंगे पुरानी दुनिया शांत थी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 न बनियान बन रही न अखबार पढ़ रही न बच्चे को प्रेम दे रही है मगर यह सोच रही है कि बहुत काम कर रही कुछ भी नहीं हो रहा बच्चे की उपेक्षा हो रही है यह पैर और ढंका है ये पैर काम की तरह हिला रहा है इस प्रेम से कोई प्रेम की धारा नहीं बह रही इस पैर से कोई ध्यान नहीं जा रहा है बच्चे की तरफ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 चीज